श्री श्री चैतन्य चैतावली श्री रघुनाथ दास जी का गृह त्याग गुरुर्न सियात्वजनों ना पिता न सननी न सा दाव न सतेश्त सोच मृत्युम श्रीमद्भागवत मृत्यु के पास से बंधे हुए पुरुष को जो संसार बंधन से छुड़ाले में समर्थ नहीं होता वह अक्षर पढ़ाने पर भी वास्तविक गुरु नहीं है कुटुंब में उत्पन्न होने पर भी स्वजन नहीं है वीर से उत्पन्न करने वाला होने पर भी सच्चा पिता नहीं है शरीर को पैदा करने वाली होने पर भी वह वास्तविक माता नहीं है माननीय होने पर भी वह यथार्थ दैव नहीं है और प्राणी ग्रहण करने पर भी वह सच्चा पसीन नहीं है सप्तम के भूम्याधिकारी श्री गोवर्धन दास मजुमदार के पुत्र श्री रघुनाथ दास जी को पाठक भूले ना होंगे शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के घर पर ठहरे हुए प्रभु के उन्होंने दर्शन किए थे और प्रभु ने उन्हें मर्कट वैराग्य त्याग कर घर में ही रहते हुए भगवत भजन करने का उपदेश दिया था और उनके गृह त्याग के अत्यंत आग्रह करने पर प्रभु ने कह दिया था अच्छा देखा जाएगा अब तो तुम घर चले जाओ हम शीघ्र ही वृंदावन को जाएंगे यहां से लौट कर जब हम आ जाएं तब जैसा उचित हो वैसा करना अब जब रघुनाथ जी ने रघुनाथ दास जी ने सुना कि प्रभु ब्रजमंडल की यात्रा करके पूरी लौट आए हैं तब तो वे चैतन्य चरणों के दर्शनों के लिए अत्यंत ही लालयत हो उठे उनका मन मधु प्रभु के पाद पद्मों का मकरंद पान करने के निमित्त पागल सा हो गया वे गौरांग का चिंतन करते हुए ही समय को व्यतीत करने लगे ऊपर से तो सभी संसारी कर्मों को करते रहते किंतु भीतर उनके हृदय में चैतन्य विरहजनित अग्नि जलती रहती वे उसी समय सब कुछ छोड़ छाड़ कर चैतन्य चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेते कि उस समय उनके परिवार में एक विचित्र घटना हो गई सप्त ग्राम का ठेका पहले एक मुसलमान भूम्यधिकारी पर था वह उस मंडल का चौधरी था उस पर से ही इन्हें इस इलाके का अधिकार प्राप्त हुआ था वह प्रतिवर्ष आमदनी का चतुर्थांश अपने पास रखकर तीन अंश बादशाह के दरबार में जमा करता था उस मंडल की समस्त आमदनी बीस लाख रुपए सालाना की थी हिसाब से इन मजूमदार भाइयों को पंद्रह लाख दरबार में जमा करने चाहिए और पाँच लाख अपने पास रखने चाहिए किंतु ये अपने कायस्थ पने के बुद्धि कौशल से बारह ही लाख जमा करते और आठ लाख स्वयं रख लेते चिरकाल से ठेका इन्हीं पर रहने से इन्हें भूमि अधिकारी होने का स्थायी अधिकार प्राप्त हो जाना चाहिए था क्योंकि बारह वर्ष में ठेका स्थायी हो जाता है इस बात से उस पुराने चौधरी को चिड़ हुई उसने राज दरबार में अपना अधिकार दिखाते हुए उन दोनों भाइयों पर अभियोग चलाया और राज मंत्री को अपनी ओर मिला लिया इसीलिए इन्हें पकड़ने के लिए राज कर्मचारी आए अपनी गिरफ्तारी का समाचार सुनकर हिरण्यदास और गोवर्धनदास दोनों भाई घर छोड़कर भाग गए घर पर अकेले रघुनाथ दास जी ही रह गए चौधरी ने इन्हें ही गिरफ्तार करा लिया और कारावास में भेज दिया यहाँ इन्हें इस बात के लिए रोज डराया और धमकाया जाता था कि वे अपने ताऊ पिता के बड़े भाई और पिता का पता बता दें। किंतु इन्हें उनका क्या पता था इसलिए वे कुछ भी नहीं बता सकते थे इससे क्रुद्ध होकर चौधरी इन्हें भांतिभा की यातनाएँ देने की चेष्टा करता बुद्धिमान और प्रत्युत्पन्नति रघुनाथ दास जी ने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा किसी न किसी प्रकार इस चौधरी को ही वश में करना चाहिए ऐसा निश्चय करके वे मन ही मन उपाय सोचने लगे एक दिन जब चौधरी इन्हें बहुत तंग करना चाहता था तब इन्होंने स्वाभाविक स्नेह दर्शाते हुए अत्यंत ही कोमल स्वर से कहा चौधरी जी आप मुझे क्यों तंग करते हैं मेरे ताऊ पिता और आप तीनों भाई भाई हैं मैं अब तक तो आप तीनों को भाई ही समझता हूँ आप तीनों भाई आपस में चाहे लड़ें या प्रेम से रहें मुझे बीच में क्यों तंग करते हैं आप तो आज लड़ रहे हैं कल फिर सभी भाई एक हो जाएंगे मैं तो जैसा उनका लड़का वैसा ही आपका लड़का मैं तो आपको भी अपना बड़ा ताऊ ही समझता हूँ आप कोई अनपढ़ तो हैं ही नहीं सभी बातें जानते हैं मेरे साथ ऐसा बर्ताव आपको शोभा नहीं देता गुलाब के समान खिले हुए मुख से स्नेह और सरलता के ऐसे शब्द सुनकर चौधरी का कठोर हृदय भी पतीज गया उसने अपनी मोटी मोटी भुजाओं से रघुनाथ दास जी को छाती से लगाया और आंखों से आंसू भरकर गदगद कंठ से कहने लगा बेटा सचमुच धन के लोभ से मैंने बड़ा पाप किया तुम तो मेरे सगे पुत्र के समान हो आज से तुम मेरे पुत्र हुए मैं अभी राजमंत्री से कहकर तुम्हें छुड़वाए देता हूँ तुम्हारे ताऊ और पिता जहां भी हो उन्हें खबर कर देना कि अब डर करने का कोई काम नहीं है वे खुशी से अपने घर आकर रहे यह कह कहकर उन्होंने राज मंत्री से रघुनाथ दास जी को मुक्त करा दिया वे अपने घर आकर रहने लगे अब तो उन्हें इस संसार का यथार्थ रूप मालूम पड़ गया अब तक वे समझते थे कि इस संसार में संभवतया थोड़ा बहुत सुख भी हो किंतु इस घटना से उन्हें पता चल गया कि संसार दुख और कलह का घर है कहीं तो दीनता के दुख से दुखी होकर लोग मर रहे हैं काम पीड़ित हुए कामिजन कामिनियों के पीछे कुत्तों की भांति घूम रहे हैं कहीं कोई भाई से लड़ रहा है तो किसी जगह पिता पुत्र से कलह हो रहा है कहीं किसी को दस बीस गांवों की जमींदारी मिल गई है या कोई अच्छी राज नौकरी राज पदवी प्राप्त हो गई है तो वह उसी के मद में चूर हुआ लोगों को तुच्छ समझ रहा है किसी की कविता की कला को विदों से प्रशंसा कर दी है तो वह अपने को ही उ और वेद व्यास समझता है कोई विद्या के मद में कोई धन के मध में कोई संपत्ति अधिकार और प्रतिष्ठा के मद में चूर है किसी का पुत्र मूर्ख है तो वह उसी की चिंता में सदा दुखी बना रहता है इसके विपरीत किसी का सर्वगुण संपन्न पुत्र है तो उसे थोड़ी भी थोड़ा भी रोग होने से पिता का हृदय धड़कने लग जाता है यदि कहीं वह मर गया तो फिर प्राणांत के ही समान दुख होता है ऐसे संसार में सुख कहाँ शांति कहाँ आनंद तथा उल्लास कहाँ यहाँ तो चारों ओर घोर विषन्नता भयंकर दुख और भांति भांति की चिंताओं का साम्राज्य है सच्चा सुख तो शरीरधारी श्री गुरु के चरणों में ही है उन्हीं के चरणों में जाकर परम शांति प्राप्त हो सकती है जो प्रतिष्ठा नहीं चाहते नेतृत्व नहीं चाहते मान सम्मान बड़ाई और गुरुपने की जिन्हें कामना नहीं है जो इस संसार में नामी पुरुष बनने की वासना को एकदम छोड़ चुके हैं उनके लिए गुरु चरणों के अतिरिक्त कोई दूसरा सुख कर शांति कर आनंद कर तथा श्री चैतन्य चरणों का ही आश्रय ग्रहण करूंगा, उन्हीं की शांतिदाय सुखमयी क्रोड़ में बालक की भांति क्रीड़ा करूंगा, उनके अरुण रंग वाले सुंदर तलवों को अपने जिहवा से चाटूंगा और उसे अमृतोपम माधुरी से मेरी तृप्ति हो सकेगी चैतन्य चरणाम्बुजों की पावन पराग के सिवा सुख का कोई भी दूसरा साधन नहीं यह सोचकर वे कई बार पुरी की ओर भागे भी किंतु धनी पिता ने अपने सुचतुर कर्मचारियों द्वारा इन्हें फिर से पकड़वा मंगवाया और सदा इनकी देखरेख रखने के निमित्त दस पाँच पहरेदार इनके ऊपर बिठा दिए अब ये बंदी की तरह पहरों के भीतर रहने लगे लोगों की आंख बचाकर कर ये क्षण भर को भी कहीं अकेले नहीं जा सकते इससे इनकी विरह व्यथा और भी अधिक बढ़ गई के हा गौर हा प्राण वल्लभ कह कह कर जोरों से रुदन करने लगते कभी कभी जोरों से रुदन करते हुए कहने लगते हे हृदय रमन इस वेदना पूर्ण सागर से कब उबारोगे कब अपने चरणों की शरण दोगे कब इस अधम को अपनाओगे कब इसे अपने पास बुलाओगे किस समय अपनी मधुमयी अमृतवाणी से भक्ति तत्व के सुधासिक्त वचनों से इस हृदय की दहकती हुई ज्वाला को बुझाओगे हे मेरे जीवन सर्वस्व हे मेरी बिना डाण की नौका के पतवार मेरी जीर्ण तरीके तैवर तक प्रभो मुझे इस अंधकूप से बाह पकड़कर बाहर निकालो इनके ऐसे बेसिर पैर के प्रलाप को सुनकर प्रेममयी माता को इनके लिए अपार दुख होने लगा उन्होंने अपने पति इनके पिता गोवर्धन दास मजुमदार से कहा हमारे कुल का एकमात्र सहारा यह रघु पागल हो गया है इसे बांध कर रखिए ऐसा न हो या कहीं भाग जाए पिता ने मार्मिक स्वर में आह भरते हुए कहा रघु को दूसरे प्रकार का पागलपन है वह संसारी बंधन को छिन्न भिन्न करना चाहता है रस्से से बांधने से यह नहीं रुकने का जैसे कुबेर के समान अतुल संपत्ति राजा के समान अपार सुख अप्सरा के समान सुंदर स्त्री और भाग्यहीनों को कभी प्राप्त न होने वाला अतुलनीय ऐश्वर्य ही जब घर में बांधने को समर्थ नहीं है उसे बेचारी रस्सी कितने दिनों बांध कर रख सकती है माता अपने पति के उत्तर से और पुत्र के पागलपन से अत्यंत ही दुखित हुई पिता भली भाती रघुनाथ पर दृष्टि रखने लगे उन्हीं दिनों श्रीपाद नित्यानंद जी ग्रामों में घूम घूम कर संकीर्तन की धूम मचा रहे थे वे चैतन्य प्रेम में पागल बने अपने सैकड़ों भक्तों को सांस लिए इधर उधर घूम रहे थे उनके उदंड नृत्य को देखकर कर लोग आश्चर्यचकित हो जाते चारों ओर उनके यश और कीर्ति की धूम मच गई हजारों लाखों मनुष्य नित्यानंद प्रभु के दर्शनों के लिए आने लगे उन दिनों गौर देश में निताई के नाम की धूम थी अच्छे अच्छे सेठ साहूकार और भूम्यधिपति इनके चरणों में आकर लौटते और ये उनके मस्तकों पर निर्भय होकर अपना चरण रखते वे कृतकृत्य क्रित होकर लौट जाते लाखों रुपये भेंट में आने लगे नित्यानंद जी खूब पूर्वक उन्हें भक्तों में बांटने लगे और सत्कर्मों में द्रव्य को व्यय करने लगे पानीहाटी संकीर्तन का प्रधान केंद्र बना हुआ था वहाँ के राघव पंडित महाप्रभु तथा नित्यानंद जी के अनन्य भक्त थे नित्यानंद जी उन्हीं के यहाँ अधिक ठहरते थे रघुनाथ दास जी ने जब नित्यानंद जी का समाचार सुना तो वे पिता की अनुमति लेकर 200 सेवकों के साथ पानी हाटी में उनके दर्शनों के लिए चल पड़े उन्होंने दूर से ही गंगा जी के किनारे बहुत से भक्तों से घिरे हुए देवराज इंद्र के समान दे दीप्यमान उच्चासन पर बैठे हुए नित्यानंद जी को देखा उन्हें देखते ही उन्होंने भूम पर लौटकर शाष्टांग प्रणाम किया किसी ने भक्त ने कहा श्रीपाद हिरण्य के कुवर शाह रघुनाथ दास जी आए हैं वे प्रणाम कर रहे हैं खिलखिलाते हुए नित्यानंद जी ने कहा आहा रघु आया है आज यह चोर जेल में से कैसे निकल आया इसे यहाँ आने की आज्ञा कैसे मिल गई फिर रघुनाथ दास जी की ओर देखकर कहने लगे रघु आ यहाँ आकर मेरे पास बैठ हाथ जोड़े हुए अत्यंत ही विनीत भाव से डरते सिकुड़ते हुए रघुनाथ दास जी सभी भक्तों के पीछे जूतियों में बैठ गए नित्यानंद जी ने अब रघुनाथ दास जी पर अपनी कृपा की महापुरुष धनिकों को यदि किसी काम के करने की आज्ञा दे तो उसे उनकी परम कृपा ही समझनी चाहिए क्योंकि धन अनित्य पदार्थ है और फिर यह एक के पास सदा स्थाई भी नहीं रहता महापुरुष ऐसी अस्थिर वस्तु को अपनी अमोघ आज्ञा प्रदान कर स्थिर और सार्थक बना देते हैं धन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग ही यह है कि उसका व्यय महापुरुषों की इच्छा से हो किंतु ऐसा सुयोग्य सभी के भाग्य में नहीं होता किसी भाग्यशाली को ही ऐसा अमूल्य और दुर्लभ अवसर प्राप्त हो सकता है नित्यानंद जी के कहने से रघुनाथ दास जी ने दो चार ही खर्च किए होंगे किंतु इतने ही खर्च से उनका वह काम अमर हो गया और आज भी प्रतिवर्ष पानीहाटी में चूड़ा उत्सव उनके इस काम की स्मृति दिला रहा है लाखों मनुष्य उन दिनों रघुनाथ दास जी के चिवरों का स्मरण करके उनकी उदारता और त्यागवृत्ति को स्मरण करके गदगद कंठ से अश्रु बहाते हुए प्रेम में विभोर होकर नृत्य करते हैं महामहिम रघुनाथ दास जी सौभाग्यशाली थे तभी तो नित्यानंद जी ने कहा रघु आज तो तुम बुरे फंसे अब यहाँ से सहज में ही नहीं निकल सकते मेरे सभी साथी भक्तों को आज दही चिवड़ा खिलाना होगा बंगाल तथा तो बिहार में चिवड़ा को सर्वश्रेष्ठ भोजन समझते हैं पता नहीं वहाँ के लोगों को उनमें क्या स्वाद आता है चिवड़ा कच्चे धानों को कूट बनाए जाते हैं और उन्हें दही में भिंगो खाते हैं बहुत से लोग दूध में भी चिवड़ा खाते हैं दही चिवरा ही सर्वश्रेष्ठ भोजन कहा जाता है इसके दो भेद हैं दही चिवरा और चिवरा दही जिसमें चिवरों के साथ यथेष्ट दही चीनी दी जाए उसे तो दही चिवरा कहते हैं और जहां दही चीनी का संकोच हो और चिवरा अधिक होने के कारण पानी में भिगोकर दही चीनी में मिलाया जाए वहां उन्हें चिवरा दही कहते हैं बहुत से लोग तो पहले चिवड़ों को दूध में भिगो लेते हैं फिर उन्हें दही चीनी से खाते हैं अजीब स्वाद है भिन्न भिन्न प्रांतों के भिन्न भिन्न पदार्थों के साथ स्वाद भी भिन्न भिन्न है एक बात और चेहरों में छूत छात नहीं जो ब्राह्मण किसी के हाथ की बनी पूड़ी तो क्या फलाहारी मिठाई तक नहीं खाते वे भी दही चिवरा अथवा चिवरा दही को मजे में खा लेते हैं नित्यानंद जी की आज्ञा पाते ही रघुनाथ दास जी ने फौरन आदमियों को इधर उधर भेजा बोरियों में भर भर कर मानो बढ़िया चिवड़ा आने लगे इधर उधर से दूध दही के सैकड़ों घड़ों को सिर पर रखे हुए सेवक आते थे। जो भी सुनता वही चिवड़ा उत्सव देखने के लिए दौड़ा आता इस प्रकार थोड़ी ही देर में वहाँ एक बड़ा भारी मेला सा लग गया चारों ओर मनुष्यों के सिर ही सिर दिखते थे सामने सैकड़ों घड़ों में दूध दही भरा हुआ रखा था हजारों बड़े बड़े मिट्टी के कुल्लड़ दही चिवड़ा खाने के लिए रखे थे दूध और दही के अलग अलग चिवरा भिगोए गए दही में कपूर केसर आदि सुगंधित द्रव्य मिलाए गए केला संदेश नारिकेल आदि भी बहुत से मंगाए गए जो भी वहां आया सभी को दो दो कुल्हड़ दिए गए नित्यानंद ने महाप्रभु का आह्वान किया नित्यानंद जी को ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्रत्यक्ष श्री चैतन्य चिवरा उत्सव देखने के लिए आए हैं उन्होंने उनके लिए अलग पात्रों में चिवरा परोसे और हरी हरी ध्वनि के साथ सभी को प्रसाद पाने की आज्ञा दी ५०० आदमी परोस रहे थे जैसे जहाँ जगह मिली वह वहीं बैठकर प्रसाद पाने लगा सभी को उस दिन के चिवरों में एक प्रकार के दिव्य स्वाद का अनुभव हुआ सभी ने खूब तृप्त होकर प्रसाद पाया शाम तक जो भी आता रहा उसे ही प्रसाद देते रहे रघुनाथ दास जी को नित्यानंद जी का उच्छिष्ट प्रसाद मिला उस दिन राघव पंडित के यहाँ नित्यानंद जी का भोजन बना था उसे सभी भक्तों ने मिलकर शाम को पाया रघुनाथ दास उस दिन वहीं राघव पंडित के घर रहे दूसरे दिन उन्होंने नित्यानंद जी के चरणों में प्रणाम करके उनसे आज्ञा मांगी नित्यानंद जी ने चैतन्य चरण प्राप्ति का आशीर्वाद दिया इस आशीर्वाद को पाकर रघुनाथ दास जी को परम प्रसन्नता हुई उन्होंने राघव पंडित को बुलाया और भक्तों को कुछ भेंट करने की इच्छा प्रकट की राघव पंडित ने उन्हें शहर सम्मति दे दी तब रघुनाथ दास जी ने नित्यानंद जी के भंडारी को बुलाकर सौ रुपये और सात तोला सोना नित्यानंद जी के लिए दे दिया और उससे कह दिया कि हम चले जाएं। तब प्रभु पर यह बात प्रकट हो गई फिर सभी भक्तों को बुलाकर यथा योग्य उन्हें दस पाँच बीस या पचास रुपये भेंट दे देकर सभी की चरण वंदना की चलते समय राघव पंडित को भी वे सौ रुपये और दो तोला सोना दे गए इस प्रकार सभी की यथा योग्य पूजा करके दुर्घनाथ जी अपने घर लौट आए वे शरीर से तो लौट आए किंतु उनका मन नीलाचल में प्रभु के पास पहुंच गया अब उन्हें नीलाचल के सिवा कुछ सोचता ही नहीं था जब उन्होंने सुना कि गौड़ देश के सैकड़ों भक्त सदा की भांति रथ यात्रा के उपलक्ष्य से श्री चैतन्य चरणों में चार महीने निवास करने के निमित्त नीलाचल जा रहे हैं तब तो उनकी उत्सुकता परिधि को पार कर गई किंतु वे सबके साथ प्रकट रूप से नीलाचल जा ही कैसे सकते थे इसलिए वे किसी दिन एकांत में छिप घर से भागने का उद्योग करने लगे समय आने पर प्रारब्ध सभी सुयोगों को स्वयं ही लाकर उपस्थित कर देता है एक दिन अरुणोदय के समय रघुनाथ दास जी के गुरु तथा आचार्य यजुनंदन जी उनके पास आए उन्हें देखते ही रघुनाथ दास जी ने उन्हें भक्ति भाव से प्रणाम किया आचार्य ने स्नेह के साथ इनके कंधे पर हाथ रखकर कहा भैया रघु तुम उस पुजारी को क्यों नहीं समझाते वह चार पाँच दिन से हमारे यहाँ पूजा करने आया ही नहीं यदि वह नहीं कर सकता तो किसी दूसरे ही आदमी को नियुक्त कर दो धीरे धीरे रघुनाथ दास जी ने कहा नहीं मैं इसे समझा दूंगा यह कहकर वह धीरे धीरे आचार्य के साथ चलने लगे उनके साथ ही साथ वे बड़े फाटक से बाहर आ गए प्रातःकाल समझ कर रात्र के जगे हुए पहरेदार सो गए थे रघुनाथ दास जी को बाहर जाते हुए किसी ने नहीं देखा जब वे बातें करते करते यद नंदनाचार्य जी के घर के समीप पहुंच गए तब उन्होंने धीरे से कहा अच्छा तो मैं अब आऊ कुछ संभ्रम के साथ आचार्य ने कहा हाँ हाँ तुम जाओ लो मुझे पता भी नहीं तुम बातों ही बातों में यहाँ तक चले आए तुम अब जाकर जो करने योग्य कार्य हो उन्हें करो बस इसे ही वे गुरु आज्ञा समझकर और अपने आचार्य महाराज की चरण वंदना करके रास्ते को बचाते हुए एक जंगल की ओर हो लिये जो शरीर पर पहने थे वही एक वस्त्र था पास में ना पानी पीने को पात्र था और न मार व्यय के लिए एक पैसा बस चैतन्य चरणों का आश्रय ही उनका पावन पाथेय था उसे ही कल्पतरु समझकर वे निश्चिंत भाव से पगदंडी के रास्ते से चल पड़े धूप छा की कुछ भी परवाह न करते हुए दे बिना खाए पिए गौर गौर कहकर रुदन करते हुए जा रहे थे जो घर के पास के बगीचे में भी पालकी से ही जाते थे जिन्होंने कभी कोष भर का भी मार्ग पैदल तय नहीं किया था वही गोवर्धन दास मजूमदार के इकलौते लाडले लड़े लड़के कुंवर रघुनाथ दास आज पंद्रह को तीस मील शाम तक चले और शाम को एक ग्वाले के घर में पड़ रहे भूख प्यास का इन्हें ध्यान ही नहीं था ग्वाले ने थोड़ा सा दूध लाकर इन्हें दे दिया उसे ही पीकर ये सो गए और प्रातःकाल बहुत ही सवेरे फिर चल पड़े वे सोचते थे यदि पूरी जा, जाने वाले वैष्णव ने भी हमें देख लिया तो फिर हम पकड़े जाएंगे इसीलिए वे गांवों में न होकर पगदंडी के रास्ते से जा रहे थे इधर प्रातःकाल होते ही रघुनाथ दास जी की खोज होने लगी रघुनाथ यहाँ रघुनाथ वहाँ यही आवाज़ चारों ओर सुनाई देने लगी किंतु रघुनाथ यहाँ वहाँ कहाँ वह तो जहाँ का था वहाँ ही पहुंच गया अब खींचते रहो माता छटपटाने लगी स्त्री सिर पेटने लगी पिता आंखें मलने लगे ताऊ बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े उसी समय गोवर्धन दास मजुमदार ने पांच घुड़सवारों को बुलाकर उनके हाथों शिवानंद सेन के पास एक पत्री पठाई रघु घर से भागकर तुम्हारे साथ पुरी जा रहा है। घुड़सवार रघुनाथ दास जी हमारे साथ नहीं आए हैं न हमसे उनका साक्षात्कार ही हुआ यदि वे हमें पुरी मिलेंगे तो हम आपको सूचित करेंगे उत्तर लेकर नौकर लौट आए पत्र को पढ़कर रघुनाथ दास जी के सभी परिवार के प्राणी शोक सागर में निमग्न हो गए इधर रघुनाथ दास जी मार्ग की कठिनाइयों की कुछ भी परवाह न करते हुए भूख प्यास और सर्दी गर्मी से उदासीन होते हुए पच्चीस तीस दिन के मार्ग को केवल बारह दिनों में ही तय करके प्रभु प्रभुसेवी श्री नीलाचलपुर में जा पहुंचे उस समय महाप्रभु श्री स्वरूपादि भक्तों के सहित बैठे हुए कृष्ण कथा कर रहे थे उसी समय दूर से ही भूम पर लेटकर रघुनाथ दास जी ने प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया सभी भक्त संभ्रम के सहित उनकी ओर देखने लगे किसी ने उन्हें पहचाना ही नहीं रास्ते की थकान और सर्दी गर्मी के कारण उनका चेहरा एकदम बदल गया था मुकुंद ने पहचान कर जल्दी से कहा प्रभु, रघुनाथ दास जी हैं रघु ने अत्यंत ही उल्लास के साथ कहा हाँ रघु आ गया बड़े आनंद की बात है यह कह कहकर प्रभु ने उठकर रघुनाथ दास जी का आलिंगन किया प्रभु का प्रेम आलिंगन पाते ही रघुनाथ दास जी की सभी रास्ते की थकान एकदम मिट गई वे प्रेम में विफोर होकर रुदन करने लगे प्रभु अपने कोमल करों से उनके अश्रु पूछते हुए धीरे धीरे उनके सिर पर हाथ फेरने लगे प्रभु के सुखद स्पर्श से संतुष्ट होकर रघुनाथ दास जी ने उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और सभी ने उनका आगन किया रघुनाथ दास जी के उतरे हुए चेहरे को देखकर प्रभु ने स्वरूप दामोदर से कहा स्वरूप देखते हो ना रघुनाथ कितने कष्ट से यहाँ आया है इसे पैदल चलने का अभ्यास नहीं है बेचारे को क्या काम पड़ा होगा इनके पिता और ताऊ को तो तुम जानते ही हो चक्रवर्ती जो चक्रवर्ती जी प्रभु के पूर्वाश्रम के नाना श्री नीलाम्बर चक्रवर्ती के साथ उन दोनों का भ्रातृभाव का व्यवहार था इसी संबंध से ये दोनों भी हमें अपना देवता करके ही मानते हैं घोर संसारी हैं वैसे साधु वैष्णव की श्रद्धा के साथ सेवा भी करते हैं किंतु उनके लिए धन संपत्ति ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है वे परमार्श से बहुत दूर हैं रघुनाथ के ऊपर भगवान ने परम कृपा की जो उसे इस अंधकूप से निकाल कर यहां ले आए रघुनाथ दास जी ने धीरे धीरे कहा मैं तो इसे श्री चरणों की ही कृपा समझता हूँ मेरे लिए तो यही ही युगल चरण सर्वस्व है महाप्रभु ने स्नेह के स्वर में स्वरूप गोस्वामी से कहा रघुनाथ को आज से मैं तुम्हें ही सौंपता हूँ तुम्हें आज से इनके पिता माता भाई गुरु और सखा सब कुछ हो आज से मैं इसे स्वरूप का रघु कहा करूँगा यह कहकर प्रभु ने रघुनाथ दास जी का हाथ पकड़कर स्वरूप गोस्वामी के हाथ में दे दिया रघुनाथ दास जी ने फिर से स्वरूप दामोदर जी के चरणों में प्रणाम किया और स्वरूप गोस्वामी ने भी उन्हें आलिंगन किया उसी समय गोविंद ने धीरे से रघुनाथ को बुलाकर कहा रास्ते में न जाने कहां पर कब खाने को मिला होगा थोड़ा प्रसाद पा लो रघुनाथ जी ने कहा समुद्र स्नान और श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के अनंतर प्रसाद पाऊँगा यह कहकर वे समुद्र स्नान करने चले गए और वहीं से से जगन्नाथ जी के दर्शन करते हुए प्रभु के वस स्थान पर लौट आए महाप्रभु के भिक्षा कर लेने पर गोविंद ने प्रभु का उच्छिष्ट महाप्रसाद रघुनाथ दास जी को दिया प्रभु का प्रसादी महाप्रसाद पाकर रघुनाथ जी वहीं निवास करने लगे गोविंद उन्हें नित्य महाप्रसाद दे देता था और ये उसे भक्ति भाव से पा लेते थे इस प्रकार ये घर छोड़कर विरक्त जीवन बिताने लगे